इस पर ऑफिसर अजय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि अगर ये लुटेरे कार लेकर भी जाते हैं तब भी इतना सारा माल उसमें नहीं आने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द माल को रफा दफा करना है ऐसे में उन्हें ट्रक खाली करने के लिए भी तो कोई ना कोई मिनी ट्रक टॉन लोडर चाहिए ही होगा और ये ऐसी गाड़ी लेकर निकलेंगे कैसे हाईवे के अलावा भला कौन सा रास्ता हो सकता है इस पर विक्रांत ने सहमति जताते हुए कहा मैंने मैप चेक कर लिया है यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग चोरी का सामान नदी के रास्ते भी कहीं ले जा सकते हैं उनके पास माल निकालने के लिए गाड़ी के जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि अगर उन लोगों ने क्राइम सीन पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है तो भी उन्हें यहाँ से माल निकालने के लिए हाईवे से होकर ही जाना पड़ेगा इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है तो अगर हम लोग हाईवे पर आने जाने वाले हर गाड़ी पर नजर रखें तो पक्का हम लोग उन्हें ट्रेस कर लेंगे अजय सर विक्रांत सर फोन पर दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने कहा उस टाइम वो एग्जैक्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था उसने फिर से फिर फोन पे कहा टेक्निकल टीम ने कन्फर्म किया है कि ट्रक हाईवे छोड़कर उसी कच्चे रास्ते पर गया है उसके टायर के निशान से कन्फर्म हुआ है तो मैं अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तुरंत निकल रहा हूँ टेक्निकल टीम भी साथ में जा रही है ओ, ओके इंस्पेक्टर ने फिर अपने पास मौजूद पुलिस वालों को फटाफट निकलने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया और फिर उसने तुरंत ही फोन पर वापस अपना ध्यान लगाते हुए टेक्निकल टीम बता रही है कि उन्हें सड़क पर फ्रेश टायर मार्क्स मिले हैं और ये भी कन्फर्म हुआ है कि उस रोड पर एक से अधिक गाड़िया गई हुई है फिर ऑफिसर अजय ने कहा इसका मतलब ये है की उन लोगों ने ट्रक को कच्ची सड़क पर उतार इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ा किया है और अब वो छोटी गाड़ियों ले जाकर इसे अनलोड करने का प्लान कर रहे है तो फिर तुम लोग इंतजार किसका कर रहे हो फटाफट -फड़ निकलो और उन गाड़ियों को ट्रैक करो विक्रांत ने फिर अपना हाथ हिलाते हुए नहीं ऐसा बत करो। अगर ये लूट नंदू ने अंजाम दिया है तो मैं श्योर हूँ कि भी भी रॉबरी मतलब इतनी आसान नहीं है जितनी हमें लग रही है अच्छा इंस्पेक्टर साहब ऐसा है आप टेक्निकल टीम को लेकर निकलिए मैं पहले सिक्योरिटी कैमरा चेक करवा लेता हूँ आप मुझे लगातार अपडेट देते रहना ऑफिसर अजय ने फोन से ही इंस्पेक्टर को कमांड देते हुए कहा ओके फोन की दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया सर रोही ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा अगर आप चाहो तो हम दोनों अलग अलग काम कर सकते हैं। मैं अभी जा रही हूं प्रतीक के गैरेज पे और आप जाइए इस ट्रक को ढूंढने। देखते हैं कौन अपना काम पहले खत्म करता है लेकिन सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही आप सिगरेट भी नहीं पीते फिर भी आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे विक्रांत ने फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा अच्छा तुमको बार बार समझाना पड़ता है देखो हम पुलिस डिटेक्टिव है हमारा काम ही यही है कि समाज में अपराध को कम करना है और अपराधियों को पकड़ना है तो अगर हमारे जानते हुए में कोई भी क्राइम केस होता है तो हमारा कर्तव्य है कि बिना को सोचे समझे उस केस को सोल्व करना है वाह आप तो सचमुच में बहुत अच्छा भाषण देते हैं आप नेता क्यों नहीं बन जाते रूही ने को छेड़ते हुए कहा बकवास बंद करो अपनी विक्रांत उसे डपटते हुए चुप करवा दिया फिर रूही कुछ देर तक सोचने के बाद कहा देखो सर ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छा जासूस नहीं मानती आप बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप डिटेक्टिव के भगवान हैं लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ आप नंदू को नहीं पकड़ पाएंगे ओह हेलो विक्रांत रूही को गुस्से से घूरते हुए कहा ये नंदू है क्या सारा चोरी तो है और जब मैंने तुम्हारे बाप को पकड़ लिया तो फिर नंदू क्या चीज़ है अरे सर यही तो आप समझ नहीं रहे रूही ने कहा नंदू बहुत कमीनी चीज़ है वो बहुत शातिर है आज तक उसने इतनी चोरियां की हैं इतना मर्डर किए हैं फिर भी पुलिस उसे छू तक नहीं पाई है सब जानते हैं कि नंदू ने कई मर्डर किए हैं और करोड़ों की चोरी भी की है लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसका आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं तुम चुप रहो नंदू जैसे छत्तीस को मैंने रास्ते पर देखना तुम कैसे मैं इसका काम तमाम करता हूँ विक्रांत ने अपनी भाई टेढ़ी करके अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा तुम बस वेट करो और देखो मैं उसे पकड़ तुम्हारे सामने ले आऊंगा विक्रांत ने जस्ट अपनी बात खत्म किया जैसी कार्गो कार देखने को मिली है ये कारफी सस्पिशियस लग रही है क्राइम सीन के पास ही ये सारी कार देखने को मिली है फिर उसने कहा ट्रक चोरी होने के बाद इन कार्स को हाईवे के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है जब ये लोग वापस सिक्का हाईवे पर पहुंचे हैं, तो फिर उसके बाद में ये सभी गाडियां अलग अलग डायरेक्शन में निकल गई तो अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ये गाड़ियां फटाफट ट्रैक करना है और उसने कुछ देर रुककर बोलते हुए कहा लेटेस्ट रिपोर्ट में ये पता चला है की उन गाड़ियों में से कुछ गाड़िया तो सीधे हाईवे के रास्ते पर निकल गई है जबकि कुछ गाड़िया गाँव वाले कच्चे रास्ते से होकर निकल गई सबसे अजीब बात तो ये है कि उन छह गाड़ियों में से एक का रंग अचानक से बदल गया वो हाईवे पर ही बने एक अंडरपास से होकर निकली और फिर महज कुछ ही सेकंड में जैसे ही वो अंडरपास से बाहर निकली उसका रंग बदल चुका था जबकि रोड पर लगे कैमरे में लाइव फुटेज चल रही थी वो विक्रांत ने अचंबित होते हुए कहा इस न्यूज ने तो उसे सच में हैरत में डाल दिया था यही तो बात है ये नंदु का सबसे कमाल का ट्रिक है रूही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा और ऐसे ही थोड़ी ना वो पांच करोड़ की लूट करने निकल गया था उसने भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर रखी थी और उसने अपने प्लान में टाइम पैसा और दिमाग सब कुछ लगाया है वो हमेशा ऐसे ही करता है मुझे लग रहा है उसने हाईवे के जितने ब्लाइंड स्पॉट्स थे वहां पर और भी गाड़िया अरेन्ज करके रख दिया होगा ताकि वो उन जगहों पर गाड़ियों को ले जाकर उसे चेंज कर दे और जब तक पुलिस उसकी ये ट्रिक समझेगी तब तक वो पांच करोड़ का माल लेकर फुर हो चुका होगा पाँच करोड़ की सिगरेट <laughs> रूही की इस हाइपोथीसिस की सच्चाई जानने के लिए ऑफिसर अजय ने इस बारे में चेक करने का ऑर्डर दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे अपनी टेक्निकल टीम की तरफ से नया अपडेट मिला इस अपडेट में उसे पता चला कि वाकई में हाईवे पर जगह जगह पर ब्लाइंड स्पॉट्स पर खाली पड़ी कारगो कार मिली है